महाभारत आदि पर्व एक सप्त्य अधिक शमोध्याय तपति और संवरण की बातचीत गंधर्वाच अथ तम दृश्चाया नृपति काम मोहिता पात न शुसा पात धरणी तले गंधर्व कहता है अर्जुन जब तपते अदृश्य हो गई तब काम मोहित राजा संबरन जो शत्रु समुदाय को मार गिराने वाले थे स्वयं ही बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े तस्मि निपतिते भूमऊ अथ अच्छा साचार उहा चली पुनः पीनाज दर्शयामास तम नृप जब इस प्रकार मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े तब स्थूल एवं विशाल श्रोणि प्रदेश वाली तप्ति ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने को राजा संबरण के सामने प्रकट कर दिया अथाव भाषे कल्याण वाचा मधुर्यापम तम कुरुण कुलकर काम काेतस उचा मधुर वाक्यम तपति प्रसन्निव उत्तिष्ठोत्तिषद्रम ते न तोम्यरंदम मोहम नृपतिशादूल गुमस्कृत क्षित मुक्त नृपतिर्वाचा मधुरा तदस विपुल सोणिता में मुखे सिताम अथताम सिताी अवभासे स पार्थिव परितात्मा सन्द्धाक्षरया गिरा साधुतमीतांगी काम्द काशिनी भजस्व भजम्मा प्राण ही प्रजहती मामद हि विशालाखी माम काम कमलगर्भा प्रति मिध्य साम्य साम्यते मना क्रंदे भद्रे काम कुर्वंस का विस्तार करने वाले राजा समरण कामि से पीड़ित हो अचेत हो गए थे उस समय जैसे कोई हंसकर मधुर वचन बोलता हो उसी प्रकार कल्याणी मीठी मीठीवाड़ी में उन नरेस से बोली शत्रुधमन उठिए उठिए आपका कल्याण हो राजसिंह आप इस बतल के विख्यात सम्राट हैं आपको इस प्रकार मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए तपति ने जब मधुरवाड़ी में इस प्रकार कहा तब राजा संबरन ने आँखें खोल देखा वही विशाल नितंबों वाली सुंदरी सामने खड़ी थी राजा के अंतकरण में कामजनित आग जल रही थी वे उस कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी से लड़खड़ाती बाड़ी में बोले श्यामलोचने तुम आ गई अच्छा हुआ यौवन के मत से सुशोभित होने वाली सुंदरी मैं काम से पीड़ित तुम्हारा सेवक हूँ तुम मुझे स्वीकार करो अन्यथा मेरे प्राण मुझे छोड़कर चले जाएँगे विशालाखी कमल के भीतरी भाग किसी कांति वाली सुंदरी तुम्हारे लिए कामदेव मुझे अपने तीखे बाणों द्वारा बार बार घायल कर रहा है या एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होता भद्रे ऐसे समय में जब मेरा कोई भी रक्षक नहीं है मुझे काम रूपी महासर्प ने ढत लिया है सांपी ना यत स्रोणी ममा अपनो ही वरान रे तीना में प्राणा किन्नरोध गीत भाचने स्थूल एवं विशाल नितंब वाली मेरे समीप आओ किन्नरों के, के सी मीठी बोली बोलने वाली मेरे प्राण तुम्हारे अधीन है, है चारु सर्वानद्यांगी पद्म प्रतिमान रे नीरु सक्ष कल जीवितुम भीरु तुम्हारे सभी अंग मनोहर तथा अनिंद सौंदर्य से सुशोभित है तुम्हारा मुख कमल और चंद्रमा के समान सुशोभित होता है मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूँगा काम कमलपत्राक्षे प्रति विंध्यति माय तस्माक्षियुक्रोश मंगणे कमल दल के समान सुंदर नेत्रो वाली सुंदरी यह कामदेव मुझे अपने बाणों से घायल कर रहा है विशाल लोचने इसलिए तुम मुझ पर दया करो भक्त माम सितापांगे न पर अर् तम हिमा प्रीति हो गे ना भाविनी कदरारे नेत्रों वाली भामिनी मैं तुम्हारा भक्त हूँ तुम मेरा परित्याग न करो तुम्हें तो प्रेम पूर्वक मेरी रक्षा करनी चाहिए तद्दर्शन कृतस्ते हम मनस्लती मय भृतम न ऊँ दृष्ट पुनश्चान्या दृष्टुम कल्याण रोचते मेरा मन तुम्हारे दर्शन के साथ ही तुमसे अनुरक्त हो गया है इसलिए वह अत्यंत चंचल हो उठा है कल्याणी तुम्हें देख लेने के बाद फिर दूसरी स्त्री की ओर देखने की रुचि मुझे नहीं रह गई है प्रसिद वस गोहम ते भक्त मा भज भाविनी दृष्टव तां वरारोहे मन्मथो भृत मंगले अंतर्गत विशालाख्ये विध्यति स्म पतत् मन्मथाने सद्भूत दाहम कमलोचनेुक्ता अद्भि प्रह्लाद ये पुष्पाधम दुराधर्षम प्रचंड सरकार मुखम तद्दर्शन समुभूत विध्यम दुस्तह सर उपसा कल्याणी आत्मदारे दाविरी मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ मुझ पर प्रसन्न हो जाओ महारुभावे मुझ भक्त को अंगीकार करो वरारोहे विशाल नेत्रों वाली अंगने, जब से मैंने तुम्हें देखा है तभी से कामदेव मेरे अंतकरण को अपने बाणों द्वारा घायल कर रहा है कमललोचने, तुम प्रेम पूर्वक समागम के जल से मेरे कामाग्नि जनित दाह को बुझा मुझे आहलाद प्रदान करो कल्याणी तुम्हारे दर्शन से उत्पन्न हुआ कामदेव फूलों के आयुध लेकर भी अत्यंत दुर्धर्ष हो रहा है उसके धनुष और बाण दोनों ही बड़े प्रचंड हैं वह अपने दुस्सह बाणों से मुझे बींध रहा है महानुभावे तुम आत्मदान देकर मेरे उस काम को शांत करो गांधर्वे न विवाहे न मामपे ही वरांगणे विवाह नाम भी रंभोरु गांधर्व श्रेष्ठ उच्चते वरांगरे गांधर्व विवाह द्वारा तुम मुझे प्राप्त हो सब विवाहों में गांधर्व विवाह ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है तपतुवाच ना हम ईसात्मनो राजन कन्या पितृमती हम मई चेत अस्तित्व प्रीतिर याचस्व मम तपते ने कहा राजन मैं ऐसी कन्या हूँ जिसके पिता विद्यमान है अतः अपने इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो मेरे पिताजी से मुझे मांग लीजिए अथा ते मैं प्राणा संग्रहिता नरेश्वर दर्शना देव भूयस्तम तथा प्राणा मर नरेश्वर जैसे आपके प्राण मेरे अधीन है उसी प्रकार आपने भी दर्शन मात्र से ही मेरे प्राणों को हर लिया है न चाहमी देहश से तस्मा नृपथ सत्तम सनीपम नोपगछा न स्वतंत्र हि योषिता का ही सर्व लोकेशु सु विश्रुताजनम नृपम कन्यानाभेन्नाथ मैं अपने शरीर की स्वामिनी नहीं हूँ इसलिए आपके समीप नहीं आ सकती कारण की स्त्रियॉँ कभी स्वतंत्र नहीं होती आपका कुल संपूर्ण लोकों में विख्यात है आप जैसे भक्त नरेश को कौन कन्या अपना पति बनाने की इच्छा नहीं करेगी तस्मा देव गते काले जाच स्व पितरम मम आदित्यम प्रणपाते न तपसा ऐसी दशा में आप समय नमस्कार तपस्या और नियम के द्वारा मेरे पिता भगवान सूर्य को प्रसन्न करके उनसे मुझे मांग लीजिए सचेत काम ये दातम तव मूदन भविष्या शत्रुसूदन नरेश यदि वे मुझे आपकी सेवा में देना चाहेंगे तो मैं आज से सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगी अहम हि तप तेनात्र बर जासता लोक प्रदीप से सभी क्षत्रिय तो क्षत्रिय मैं इन्हें अखिल भुवन भास्कर भगवान सविता की पुत्री और सावित्री की छोटी बहन हूँ मेरा नाम तपती है इति श्री महाभारती आदि परवली चैत्ररथ परवणी तपत्यु वाख्याणी भा, एक सप्त्यधिक शतमोध्या